आज 25 सितंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है इसका उपयोग करके देखने चलता है ठीक आवाज आती है इससे बीच हलो हाँ इसमें थोड़ा सा वो है ना काफी करीब रहना था आप सबको दुर्गा पर्व की शुभकामनाएं आज से हम सबका नव दुर्गा पर्व शुरू हो रहा है और संयोग से हम उसी दौरान मात्र का अध्ययन कर रहे हैं मात्र मतलब माँ जो इस ब्रह्मांड की जननी है अभी हमारा अपने अध्ययन के क्रम में हम मात्रका का अध्ययन कर रहे हैं इतना पास चाहिए उसके बाद ही आवाज आता है। <laughs> जैसे गुरुजन बोलते हैं कि मात्रका का जो अनुभव एहसास या मात्रका चक्र की समझ गुरु के आशीर्वाद से समझ में आती है इसकी जानकारी बहुत आसान है जैसे अभी आते से चंदन मैया ने प्रश्न किया था कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन में यूज कर सकते हैं जैसे मंत्र का ज्ञान है और पूरी ये जो खड़ी हमारे सामने लिखी हुई है ये हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड है जब हम बचपन से पढ़ते आए हैं आई वो इस प्रकार की इन हर शब्द अक्षर है हर अक्षर अपने आप में एक शिव की कला है शिव की एक स्थिति है और शिव ने जो ब्रह्मांड को रचा उसमें इस समस्त ब्रह्मांड की रचना कर हज से वर्णमाला में छिपा हुआ है इसमें इस समस्त ब्रह्मांड को एक एहसास में समझने के लिए जो प्रायोगिक स्तर पर हम अभ्यास करते हैं उसको प्रत्याहार बोलते हैं जो शिव ने निर्मित किया हम उसका वापस ग्रास कर लेते यही प्रत्याहार है और ये प्रत्याहार योगिक शब्द है लेकिन हमारे यहां हम पर हर योग हम कहीं कोई मुद्रा योग बाहर नहीं है हमारा सभी योग हमारी शरीर के भीतर ही होता है संक्षेप में पहले हम समझ लें हमने यह समझा था अ अनुत्तर शक्ति है आ आनंद शक्ति है ई इच्छा शक्ति है ई उच्छलित इच्छा शक्ति है यानी चार्ज्ड विल इसके बाद ऊ उसकी ज्ञान शक्ति है और ऊ प्रखर ज्ञान इनको हम उन्मेश भी बोलते हैं ये ली ली, ली ली जो चार अक्षर हैं ये अमृत अक्षर कहे जाते हैं क्योंकि ये शिव भीतर समा जाते हैं इनकी कथा हमने पढ़ी थी लेकिन यहां पर हम पहले ये समझ लें कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि अ आ, ये क्या है शिव की स्थिति समझें कैसे उसके विमर्श में सब सब चीजें कैसे आती हैं और अनुत्तर क्या है कुल क्या है ये दो शब्द यहां पर बार बार आते हैं हमको इन दो शब्दों का पारिभाषिक महत्व तो समझना में आ जाना चाहिए एक है अनुत्तर या अनपैरेल्ट और कुल यानी अनडिफ्रेंशिएटेड टोटलिटी जो अभिन्न समग्रता उसका नाम है कुल तो ये दो शब्दों को अपन ऐसे समझें सम एक उदाहरण के लिए समझ लें कि ये जो रामायण है ये ब्रह्मांड है जैसे रामायण एक रचित ग्रंथ है जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी इसको हम मान ले कि पूरा ब्रह्मांड है अब हमको यह मालूम है कि एक बार रत्नावली जी ने उल्हाना दिया था तुलसीदास जी को कि चमड़ी में इतनी प्रीत है अगर इतनी प्रीत राम जी से करो तो तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा और उसी उल्हाने से उनकी मनोदशा में एक एकाएक परिवर्तन है हम ये जानते हैं कि उनके विमर्श में एक चेंज आया है, एक एक जबरदस्त बदलाव आया उनके सोचने की विचारने की दिशा एकदम बदल गई सतपुरुष कहते हैं कि जहां अज्ञान है वहां पर ज्ञान बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है जहां झूठा ज्ञान है वहां पर ज्ञान देना बहुत कठिन ज्ञानी को ज्ञानी बनाना मुश्किल जो अपने आप को मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ मैं आस्तिक हूँ मैं विद्वान हूँ उसको सत्य का ज्ञान बड़ा कठिनाई से हो पाता है जो ये जानता है कि मैं अज्ञानी हूँ मैं गलत रास्ते में हूँ मेरी विचारधारा आध्यात्म के विपरीत है उस व्यक्ति को आध्यात्म का ज्ञान देना बहुत आसान है क्योंकि वो जो ऊर्जा की खाली दिशा बदलनी होती है ऐसा ही हुआ उनके विमर्श में जैसे ही उनको वो उलाहना मिला रत्नावली जी का कितनी प्रीत राम जी से करते तो मानव जीवन सार्थक हो जाता इस वक्त उनके अंतस में जो पहला कंपन हुआ रोंगटे खड़े हो गए सोच सुन के वो अनुत्तराशक्ति थी क्षण भर को उन्होंने सुना और सुनते ही स्तब्ध रह गए वही स्तब्धता अनुत्तराशक्त थी उस वक्त ना कुछ विचार था ना कुछ निर्णय लेकिन धारा का बहाव एकदम रुक गया था उनकी जो जीवन की धारा थी वो शरीर से जुड़ी थी संसार से जुड़ी थी कामनाओं से इच्छाओं से जुड़ी थी वो अपनी पत्नी का वियोग कुछ दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे मुर्दे पर बैठ के गंगा जी पार कर ली सांप को पकड़ के छत पर चढ़ गए तो हम यहां पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुतरा शक्ति आनंद शक्ति ब्रह्मांड का विस्तार शिव ने जैसे किया उसकी क्या मनोदशा रही होगी अगर हम शिव के विमर्श को मन मान लें थोड़ी देर के लिए तो हमको उस मनोदशा के अध्ययन के लिए कुछ ना कुछ एक सांसारिक उदाहरण से ही समझ में आएगी क्योंकि अगर हम मात्र पारिभाषिक शब्दों का संस्कृत निष्ठ उच्चारण करते हुए बात पूरी कर देंगे तो शायद हमको कुछ भी न समझते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे तो इस समझ को निश्चित करने के लिए अभी हम उदाहरण लेके आए हैं कि रत्नावली और तुलसीदास जी तुलसीदास जी को जब उल्हाना मिला कि इतनी प्रिय जो तुमने चमड़ी से कर रखी इतनी अगर राम जी से करते तो मानव जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाता उस समय की उनकी जो मनोदशा थी स्तब्ध रहने की थी क्षण भर को वो स्तब्ध रह गई थी उस समय उन्होंने ना तो कोई निर्णय लिया ना कुछ सोचा ना कुछ समझा लेकिन जो उनकी जो धारा बह रही थी शरीर के दिशा में वो धारा एकाएक रूप गई शरीर का आकर्षण एकाएक रुक गया संसार की दिशा एकाएक बदल गई, जो परिधियों की तरफ भाग रहा था वो इंसान एकाएक उसके कदम रुक गया और उस समय वो जो मनोदशा थी क्षणभर की विचारहीन चेतना वो उनकी अनुत्तर स्थिति थी उस समय अभी हम क्या मान के चल रहे कि रामायण ब्रह्मांड है और तुलसीदास जी शिव तो उस स्थिति हम शिव की अंतर विमर्श की दशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको समझ में आ जाए ये अनुत्तर दशा क्या है आनंद क्या है और ब्रह्मांड क्या है हमने अभी पिछली बार एक शब्द का विश्लेषण पढ़ा से लेके हर तक आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि इन स्थितियों का प्रैक्टिकली या प्रायोगिक स्तर पर हम उनको कैसे समझ तो उनके हृदय की जो स्थिति थी जो एकाएक जो भाव अब तक जीवन में आ रहा था कि मुर्दे पे बैठ के गंगा जी पार करी सांप को पकड़ के छत पे चढ़ गई उस समय उनके उलाहने के बाद जो क्षणवर की स्तब्धता थी वो उनकी अनुतरा शक्ति थी शक्ति में विचारहीन चेतना होती न कोई विचार न कोई विमर्श न कोई निर्णय लेकिन बिंदु स्वरूप चेतना जो पूरी तरह से होश में है और जागृत है उस समय वो एकाएक होश में आ गए क्षणभर को उनको होश सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच गया उनका होश और स्तब्ध तो खड़े रह गए कि मैं कहां जा रहा हूं किस दिशा में चल रहा हूं उस समय रामायण जी की स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो कैसी थी वो उनके बिंदु स्वरूप परावाणी में रामायण पर उपस्थित थे इस वक्त रामायण का कोई अस्तित्व तो नहीं था रामचरित मानस का कोई अस्तित्व तो नहीं था ठीक से बोले तो रामचरित मानस उसका उस समय कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं था वो प्रकाशित नहीं हुई थी लेकिन ना उसका कोई निर्णय लिया गया था वो एक बिंदु स्वरूप क्षण था जिसमें रामायण छिपी हुई महाभारत रामचरितमानस मानस छिपी हुई एकाएक उन्होंने अगले क्षण महसूस किया कि मेरी दिशा बदलना है अब उन्होंने उस स्तब्धता को तोड़ा उस भीतरी मौन को तोड़ा और उस भूतरी मौन के बीच में एक आंतरिक आवाज आई कि मुझे राम जी की भक्ति करना है और उस क्षण वो आनंद से भर गए क्योंकि इसके पहले भी वो आनंद से भरते थे लेकिन वो सांसारिक आनंद था जो बार बार खो जाता था एक आनंद आता था फिर खो जाता था एक वियोग होता था और संयोग की कल्पना होती थी एक दूरी होती थी वो फिर मिलन की इच्छा होती थी और हर मिलन के बाद में फिर एक उदासीनता होती तो वो सांसारिक मिलन था एक सांसारिक इच्छाएं थी उस सांसारिक इच्छाओं का जो बहाव था उसकी दिशा एक क्षण में बदल गई जिस क्षण बदली वो उनकी अनुत्तर दशा थी जैसे ही उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे राम जी की भक्ति करना है वो उसकी आनंद दशा थी तो शिव जब चेतन अवस्था में होते पूर्ण चे, चेतनावस्था में और विचारहीन चेतना होती वो उनकी अनुत्तर दशा है अनपैरल कंडीशन है कि उस अनुत्तर दशा में सब कुछ छिपा हुआ है पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है उसके बाद जैसे ही वो आत्मविमर्श करते हैं उस आत्मविमर्श में वो जानते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता क्योंकि मैं स्वामी हूं एक स्वातंत्र का एक स्वातंत्र शक्ति है जो मेरे आधीन है और उस शक्ति से मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी इच्छित क्रिया कर सकता हूं और उसका विरोध करने की क्षमता कहीं भी मुझे दिखाई नहीं देते ये उसकी विमर्श शक्ति थी जिसको हम आनंद शक्ति बोलते अनुत्तर शक्ति उसकी अस्तित्वगत चेतना और आनंद शक्ति उसकी विमर्शगत चेतना जब वो अपना विमर्श करते हैं अपने आप को तोलते हैं अपने आप को देखते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। वापस जब अपने आप को नहीं देखते वो पुनः चेतन हो जाता चेतना से भर जाती तो चेतना और आनंद के बीच में वो डुबकी लगाते रहते हैं। ये शिव का स्वभाव है और उस आनंद शक्ति से शराब तुलसीदास जी ने घर छोड़ दिया उसे समय वो गंगा किनारे शिव जी की पूजा की और राम जी की स्मृति का लगी शिव के आशीर्वाद से उनके हृदय में राम जी की भक्ति प्रबलतम हिलोरे लेने लगी उसके बाद उन्होंने राम जी की कथा लिखना शुरू किया यहां पर हम यह देख सकते हैं कि आदिकारण रामायण का रत्नावली थी रत्नावली इस ब्रह्मांड की शक्ति अगर हम रामायण को अगर एक ब्रह्मांड मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए या रचना मान रहे हैं तो रत्नावली उस ब्रह्मांड की शक्ति थी तुलसीदास जी की स्तब्ध होने वाली स्थिति उनकी अनुत्तर दशा थी उनका निर्णय कि राम जी की भक्ति करना है मुझे कि उन्होंने यही बोला था कि इतनी प्रीत जो चामड़े से की है इतना कर राम जी से करते है, तो तुमको निश्चित रूप से तुम्हारा ये मानव जीवन सफल हो जाता उन्होंने जैसे ही राम जी की भक्ति का निर्णय लिया उनके आनंद दशा थी क्योंकि उनकी भीतरी आनंद चरम पर था वो जानते थे कि मुझे आप जो आनंद है इस आनंद को कोई नहीं छीन सकता ना बीमारी छीन सकती है ना कोई बुढ़ापा छीन सकता है क्योंकि यह मेरी ऐसी आनंद की दशा है जिसके लिए मुझे स्वयं प्रयास करना और इसका विरोध करेगा कोई भी नहीं और कोई विरोध कर भी नहीं सकता अब उन्होंने जो रामायण की रचना की यह पूरा ब्रह्मांड है वो रचना आज भी हमारे सामने हम देखते हैं इसको हम समझने के लिए ये कह सकते हैं, उन्होंने फिर जब शिव की आराधना की तब उनकी आंखें खुली वो उनकी उनमें उन्हों शक्ति थी इच्छा शक्ति से उन्होंने लिखना शुरू किया उनमें शक्ति से उनको ज्ञान मिला और उनकी क्रिया शक्ति के द्वारा ये ब्रह्मांड के रूप में रामायण का अवतरण हुआ तो यह हमारा एक उदाहरण है खाली एक सांसारिक छोटा सा उदाहरण है जिसके द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुतरा क्या है आनंद क्या है इच्छा प्रबलतम इच्छा उन्मेष प्रबलतम उन्मेष क्या है हमने जैसे पिछली बार पढ़ा था कि अनुत्तर उसकी चेतना अवस्था है आनंद उसकी विमर्श अवस्था है और जब उसने संक्षिप्त सी तिलमात्र इच्छा की कि मैं एक रचना बनाऊं आनंद से और था क्योंकि उसका कोई विरोध था ही नहीं तो वो उसकी छोटी ई या एक उभरती हुई इच्छा या विल डिजायर नहीं डिजायर में राग होता है राग नहीं एक इच्छा इस इच्छा के पीछे न उसके स्वार्थ होता है मात्र एक खेल की भावना होती उन्होंने इच्छा को जैसे ही प्रबल किया उसके बाद उन्होंने अपने चेतना को जैसे ही ज्ञान से जोड़ा तो ज्ञान से उनको यह तो समझ में आ गया कि मैं ब्रह्मांड की रचना कर सकता लेकिन तुरंत उनको इस बात का एहसास भी होने लगा कि मैं जो कुछ रचना चाहता हूं वह आज मेरे पास नहीं है वो नया बनाना पड़ेगा यह किसको समझ में आया ज्ञान शक्ति या ऊक उन्हें लगा कि मेरी चेतना का लौकिक आलोक कम हो जाए मेरे आनंद का आलोक कम हो जाएगा और इस डर से उन्होंने अपनी ब्रह्मांड बनाने की योजना को स्थगित कर दिया इस स्थगन का और अपनी इच्छा को वापस भीतर समेट लेने का प्रतिनिधित्व री, री री और ली ये चार शारदा लिपि के अक्षर हैं ये चार अक्षर इनका प्रतिनिधित्व करते हैं ली से वो स्तब्ध हो गया रुक गया री से और बड़ी री यानी री से वो निर्णय ले लिया कि मैं आप अभी ब्रह्मांड का निर्माण नहीं करूंगा अपनी इच्छा को उन्होंने बाहर प्रसरित होती हुई इच्छा को वापस भीतर समेट लिया उसको ल्री से हम प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके बाद में बड़ी ली से उन्होंने उस इच्छा को भीतर स्थापित कर दिया इसलिए जो चार अक्षर हैं री री ल्री, ल्री, इनको अमृत अक्षर बोलते हैं क्योंकि ये शिव के स्वभाव में छिपे हुए हैं और इनको हम शिव की नपुंसक अवस्था भी बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि शिव ने अपने आलोक के जाने के डर से ब्रह्मांड के निर्माण की इच्छा को स्थगित कर दिया लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि शर्व शक्तिमान के लिए शर्मा की बात है कि वो कुछ चाहे और न कर सके ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चाहे और वो न कर सके इस बार उन्होंने अपनी आनंद और इच्छा शक्ति आनंद और अनुतरा शक्ति इसको अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ा तो एक क्रिया शक्ति बनी जिसको अस्फुट क्रिया शक्ति बोलते फिर उन्होंने अपनी आनंद और अनुतरा शक्ति को उस अस्फुट क्रिया शक्ति जिसका प्रतिनिधित्व तो ए एस छोटे ए से होता है उसको फिर आनंद और अनुतरा से जोड़ा तो अ आ, आ, और ए मिलके बने एनी ये स्फुट क्रिया शक्ति थी अब उन्होंने अपनी आनंद और अनुतरा शक्ति को ज्ञान शक्ति से जोड़ा ऊ अ ओ से बनता है ओ ये उनकी स्फुटत क्रिया शक्ति थी उसके बाद अ और आ यानी अनुतरा और आनंद शक्ति को स्फुटतर क्रिया शक्ति से जोड़ा तो अल के बने और जो स्फुटतम क्रिया शक्ति शास्त्रों की गुरुदेव कहते हैं कि जो स्फुटतम क्रिया शक्ति है वो आपको अपने संसार में अपने चारों ओर दिखाई दे रही ऐसे शिव के दर्शन करना है तो घास के तिनकों को भी अगर हाथ में ले लोगे तो ये साक्षात दर्शन है शिव के क्योंकि ध्यान में आपको अस्फुट दर्शन हो और वास्तव में स्फुट दर्शन के लिए आपको इस संसार का ही सहारा लेना पड़ेगा इसी संसार में आपको स्फुट दर्शन हो या ना प्रकट रूप से शिव के दर्शन अगर आप करना चाहते हो तो इसी संसार को देखो इसी का आनंद लो इस संसार से भागो मत क्योंकि भाग भाग्य आप कहीं जा भी नहीं सकते शिव शास्त्र भागने के खिलाफ वेदांती कहते हैं संसार से भाग्य बिखर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता शिवशास्त्र कहते हैं भाग्य कहां जाओगे जहां भी जाओगे वहां पर शिव है शिव से दूर जा नहीं सकते तो फिर भागने का उपयोग है रही बात सन्यास की तो ये आपके बेहतरी बात है संन्यास का बाहरी आवरण से क्या लेना देना और ये बात हमको भी ठीक से समझ में आती है सबको कि बाहरी आवरण हमारी आध्यात्म यात्रा को न तो वो पुष्ट कर सकता है न रोक सकता है यानी बाहरी आवरण का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है जो योगदान है वो आपकी भीतरी भावना का है तो हमने पढ़ा अ और अब इतना सारा क्रिया क्रियाक जिसमें स्फुटतम क्रिया शक्ति तक बन गया लेकिन ये सारा ब्रह्मांड अभी भीतर ही है ये वो स्थिति है जब तुलसीदास जी कागज कलम लेके बैठ गए अभी पूरी रामायण या पूरी रामचरितमानस उनके भीतर ही समाएंगे अभी एक अक्षर भी बाहर नहीं आया है सारी रामचरित मानस उनके हृदय में समाए हुए वो आनंद के हिलोरे ले रही है बाहर आने को तत्पर है लेकिन अभी तक बाहर नहीं आई उस स्थिति का प्रतिनिधित्व सबसे अम या अनुस्वार अनुस्वार प्रतिनिधित्व है उस स्थिति का जब पूरे ब्रह्मांड की रचना एक बिंदु में समाई हुई है इसके बाद जब वो इस समस्त रचना को कागज कलम लेकर लिखने बैठते तो उस स्थिति में वो प्रकट होने लगता रामचरित मानस का प्रसव होने लगता है वो बाहर आने लगती है ऐसे ही शिव जी इस संसार का प्रसव करते संसार में अपना स्वरूप को अपने बाहर प्रकट करते हैं। ये उसकी प्रवलतम आनंद है उसका प्रवलतम आनंद इस स्थिति का प्रतिनिधित्व विसर्ग करता है अब हम यह देख सकते हैं कि बाहर बना है और नहीं भी बना है अपना स्वरूप उन्होंने बाहर प्रकट किया और नहीं भी किया क्योंकि बाहर नाम की कोई चीज है ही नहीं शिव ने संसार बनाया लेकिन अपने भीतर ही क्योंकि उसको बाहर तो कोई चीज थी नहीं ना उसके अंदर उसने स्पेस भी खुद ही बनाई उसी के अंदर ही बाहरी संसार भी बनाया तो जो कुछ बना एक दृष्टि से बाहर था लेकिन एक दृष्टि से वो बाहर नाम की कोई चीज ही नहीं वो हो भीतरिका इसलिए एक विसर्ग का एक बिंदु है शिव बिंदु एक है शक्ति बिंदु एक बिंदु से देखने पर लगता है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और दूसरी दृष्टि से देखने पर लगता है कि ब्रह्मांड अभी तक निर्मित नहीं हुआ जब हमने कुंडली ने पढ़ी थी जब भी पढ़ा था एक क्रम मुद्रा तक जब योगी पहुंचता है तो जब वो अपनी आंख खोलता है तो उसे सब कुछ अपना विकास बाहर दिखाई देता है जब वो बंद करता है तो उसको भीतरी संसार दिखाई देता है और तो दोनों संसारों में कोई भेद नहीं होता अब यहां पर हम शिव की स्थिति को पहले समझ लें अब वैसे ये तो वैसे पढ़ लिया ले था लेकिन अति संक्षेप में हम समझ लेते हैं शिव ने अपनी आनंद शक्ति से इच्छा और आनंद आनंद और अनुत्तरा शक्ति से पांच महाभूत बनाए क ख गंग ये पांच महाभूत हैं जो उसने अपनी आनंद और इच्छा शक्ति से बना आनंद और अनुत्तरा शक्ति से बनाए इसके बाद जो इच्छा शक्ति है ई ई उससे पांच तन्मात्राएं बनाई च छ ज ज उसके बाद में री री से पांच कर्मेंद्रियां बने री से पांच ज्ञानेन्द्रियां बने फिर ज्ञान शक्ति से ओ, ओ से प्रकृति पुरुष मन बुद्धि अहंकार या ने इंटरनल ऑपरेटर्स बनाया जो भीतरी उपकरण वो बनाया जब कोई योगी इन 25 तत्वों को भेद देता है वो इस स्तर पर पहुंच जाता है माया के स्तर पर पहुंच जाता है माया का आवरण तोड़ना सबसे प्रबलतम काम है यहां यर लव माया कला विद्या राग काल नियति के प्रतिनिधित्व हैं यहाँ पर कला और काल को एक ही मानते हैं नियति और राग को भी एक ही मानते हैं इसलिए कुल चार शक्तियाँ दिखाई जाती है तृक शास्त्र की मान्यता है कि कला और काल एक ही कंचुक के दो रूप हैं और राग और नियति भी एक ही कंचुक के दो रूप हैं इसलिए यहाँ पर इन चार शक्तियों को माना जाता है यर अलवर पाणी इनको अंतस्थ बोलते थे क्योंकि आपकी भीतरी अवस्थाएं लेकिन में इसका नाम है धारण में इसको धारण इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही वो है जिसकी वजह से आप आप हो जो हो आप एक जीव हो सीमित जीव हो सिर्फ इसलिए कि ये आपको बांधे हुए हैं अगर पात्र न हो तो आप जो क्रिएट करेंगे भोजन भी बनाएंगे तो कहां रखेंगे आपने अमृत भी बनाया तो कहां रखेंगे तो एक पात्र चाहिए जो उसको सीमित करके रख सके उसको फैलने से बिखरने से रोक सके इसलिए जीव को फैलने से बिखरने से रोकने वाला है आपका शरीर आपकी राग कला विद्या ये सब पांच कंचुक कला विद्या राग काल और नियति ये आपको उस स्वरूप में बांधे रखते हैं जिस स्वरूप में आप हो इसलिए लक्ष्मण जो महाराज कहते हैं कि ये धारण इसलिए कहते कह हैं कि ये आपको धार के रखे हैं इनकी वजह से ही आप हो इनकी ही आधार है जिस आधार पर एक जीव बैठा है जीव का अस्तित्व इन यर लव की वजह से है यानी ये शिव मैं जो एक अपनी शक्ति से जो पांच कंचुक बनाए हैं जिन कंचुकों के द्वारा आप एक सीमित जीव बन जाते हो यही आपकी ग्लोरी है यही आपका गौरव है वो कहते हैं कि लिमिटेशन इज द ग्लोरी ऑफ लिमिटेड बीइंग। सीमित जीव का गौरव सीमाओं में है बिना सीमा के सीमित जीव का कोई अस्तित्व तो नहीं हो सकता इसलिए आपका गौरव भी नहीं हो सकता आप एक मानव हो तो इन सीमाओं की वजह से माना हो अगर ये सीमाएं ना होती तो आप माना होते ही नहीं इसलिए आप जो हो आपके अस्तित्व को अस्तित्व देने वाली है माया और उसके पांच कंचुक हैं इसलिए इन छह शक्तियों को धारण कहा जाता है जो आपके सीमित जीव को अस्तित्व देती है जब इसको पार कर लिया जाए योग के द्वारा जिसको हम पंचदश विधि त्रयोदश विधि एकादश विधि नव तत्वात्मा विधि इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं तो इनके द्वारा जब हम इस स्थिति को पार कर जाते हैं तो उस समय आपकी चेतना इन सीमाओं को तोड़ के बाहर निकल आते जैसे राख निकल जाती है तो अंगारे धक उठते राख हट जाने से अंगारे प्रकट हो जाते हैं इसलिए इनको ऊष्मा अक्षर बोलते हैं। इन अक्षरों का नाम है ऊषमा अक्षर क्योंकि आपकी चेतना में एक अंतर्निहित प्रकाश है दो प्रकार के प्रकाश होते हैं एक प्रकाश जो उधार लिया हुआ प्रकाश सांसारिक दृष्टि से भी देखो तो चंद्रमा के पास उधार लिया हुआ प्रकाश सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश स्वयं खुद जलता है सूर्य और प्रकाश देता है चंद्रमा उसी प्रकाश को उधार लेता है और संसार को देता है। आज हम ये प्रकाशित है यहां पर ये भी सब सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश से जल वाष्प बना नदियों में बहा बरसात हुई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बना अल्टीमेटली हमने उसको यहां पर चलाया जलाया बरसों पहले पेड़ पौधे बने सूर्य के प्रकाश से उससे कोयला बना उससे थर्मल प्लांट्स चले ऐसे कैसे भी करके कुल मिला हम इसको ट्रेस करें अनुसंधित सा करें तो पाएंगे कि ये आज भी जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश है जो हमारे पास आ रहा है तो सूर्य हमारा जीवनदायी ग्रह है तो ये जो चार अक्षर हैं लवा। इसके बाद ये शो तो ये चार उष्मा अक्षर कहलाते खासतौर से श है शुद्ध विद्या स है ईश्वर स है सदाशिव और ह है शक ये चारों अक्षर उष्मा अक्षर कहलाते हैं क्योंकि ये स्वप्रकाशित है कि अभी माया के आवरण से मुक्त है माया के राख से मुक्त है इसलिए इनका प्रकाश खिल उठता है इसलिए योगी की चेतना भी तब खिल उठती है जब वो इन माया के बंधन को पार कर जाता है अब हम यहां देखें कि एक तो शिव की पांच सर्वोच्च स्थितियां होती शिव ने जब ब्रह्मांड बना दिया एक तो है उसकी चेतना की सर्वोच्च स्थिति हम इसको समझेंगे इससे इसका महत्व भी समझ में आ जाएगा हमको कि शिव ने जो रचना की उसमें पांच भिन्नताओं में भी पांचों में सर्वश्रेष्ठ वो स्वयं ही था सबसे था पहला चेतना चेतना की सर्वोच्च स्थिति चेतना की सर्वोच्च स्थिति है ना जो कुछ भी हमको चेतन दिखाई देता है ये पंखा भी चेतन दिखाई देता है जीव जंतु भी चेतन दिखाई देते हैं हम स्वयं और हमारे साथी भी हमको चेतन दिखाई देते हैं हमको पृथ्वी घूमती से दिखाई देती है सूर्य जलता दिखाई देता है इन सब चेतनाओं के बीच में जो सर्वोच्च चेतन हर चेतन का स्रोत जैसे अभी हमने देखा कि ये पंखा चल रहा है इसका स्रोत सूर्य है ये लाइट जल रहा है इसका स्रोत सूर्य है ये चंद्रमा रात को चमक रहा है इसका स्रोत सूर्य है ऐसे अगर हम अनुसंधित सा करें तो हम पाएंगे कि पांच भिन्नताएं हैं और पांचों में सर्वोच्चता शिव है एक है भीतरी संसार जिसको बोल सकते हैं हम कि पर्सीवर है याने जो परसीव करता है जो अनुभव करता है अनुभव करता संसार एक चींटी भी अनुभव करती है एक मनुष्य भी अनुभव करता है और कोई भी जीव जंतु हो अनुभव करता है तो जो चेतन है उसकी चेतना का सर्वोच्च उसको अगर हम ट्रेस करते चले जाएं कि चेतनता कहां से शुरू हुई है तो हम पाएंगे कि शिव शुर से शुरू हुई है तो हमने देखा कि एक तो हमारा भीतरी संसार है जिसकी सर्वोच्चता शिव में है दूसरा है बाहरी संसार जिसको बोले परसी एक हमने पहले था तो परसी वर्ग यानी अनुभव करता परसी उल्ड जिसका हम अनुभव करते हैं जैसे इस पंखे का अनुभव कर रहे हैं इस प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं इस कुर्सी का अनुभव कर रहे हैं इस जमीन का अनुभव कर रहे हैं इन आवाज का तो हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं बाहर से इन वस्तुओं का अनुभव कर रहे हैं जो भौतिक उपलब्धियां जो बहुत ही वस्तुएं इनका अनुभव कर रहे हैं ये सारे अनुभवों का सार शिव है उसमें भी सर्वोच्च सर्वोच्चता शिव की इसको भी हम चूंकि हम पढ़ चुके हैं चैतन्यम आत्मा लेकिन चैतन्यम आत्मा को यहां पर और ज्यादा गहरे से समझाया जा रहा है कारण कि अगर वो चैतन्यम आत्मा की योग्यता थी तो फिर हमको शाक्त तो पाई की जरूरत ही नहीं है अगर हम समझ गए होते चैतन्य महात्मा क्या है कि सब कुछ का अंतिम सत्य वही चैतन्य है या वही शिव है तो फिर हमको समझने की और आगे कुछ रही नहीं गए हम शिखर में पहुंच चुके हैं लेकिन चूंकि उस बात को समझने के लिए हम निचले स्तर पर उतर आए हैं इसलिए हम समझ रहे हैं कि जो बाहरी संसार है विसर्ग जो देखा था ना विसर्ग इसमें हमने दो संसार की बात की एक भीतरी और एक बाहरी संसार तो बाहरी संसार की सर्वोच्चता शिव है भीतरी संसार की सर्वोच्चता भी शिव है यानी परस्यूड और परसीवल परस्यूड यानी जो अनुभव किया जाए परसी वर् जो अनुभव करता है तीसरा है ध्वनि का संसार ध्वनि प्रतीक है तंत्र में बातें प्रतीक रूप से समझाई जाती हैं इनको बहुत ज्यादा खोल के नहीं बताती ताकि वह कहीं गलत हाथों में न पड़े गलत लोग पांडित्यता बताने लग जाते हैं गलत लोग ये बताने लग जाते हैं कि हम सब जानते हैं इसलिए इसको उन्होंने बोला ध्वनि का संस एक्चुअली परसीव्ड और परसी के बीच में है परसेप्शन अनुभव का संस्था ध्वनि का अनुभव प्रकाश का अनुभव गंध का अनुभव स्पर्श का अनुभव ये सारे अनुभव इन अनुभवों का श्रोत शिव है इनका गहन चिंतन करेंगे जब शांत चित्त से तो हमको समझ में आ जाएगा कि सर्वोच्च प्रमेयता सर्वोच्च प्रमात्रता और सर्वोच्च प्रमाण ये भी शिव है और हमने बोला पर्सीवल, परसिउ लेकिन इस सबसे भी अलग है अस्तित्व हमको जो कुछ भी चेतन दिखाई दे रहा है संसार में चट्टान दिखाई दे रही है झरने नदी दिखाई दे रही है जंगल फूल पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं प्रकट रूप से हमको जड़ भी दिखाई दे रहा है उन सब में एक अस्तित्वगत चेतना है उस चेतना का भी सर्वोच्च स्वामी शिव है यह चौथी स्थिति और पांचवी स्थिति है निर्वात की यहां पर हम हमारा सिर गर्व से उड़ जाता है इस बात को सोच के कि यह शिवशास्त्र तीर्थशास्त्र हजार साल या हजारों साल पहले जो बात बोलता है कि निर्वाद का स्वामी शिव है वो बात अभी इस सदी में एक सदी पहले ही वैज्ञानिकों को भी समझ में आई कि जो स्पेस है जो अंतरिक्ष है वो निर्मित है शाश्वत नहीं निर्मित है इस जिस रूप में स्पेस है वो रूप निर्मित है जैसे एक गहना है वो निर्मित है सोना शाश्वत है एक सांसारिक दृष्टिकोण की बात करें तो सोना शाश्वत है लेकिन स्पेस सोने की तरह नहीं है गहने की तरह है। यानी ये या निर्मित है इसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी विधायक सत्ता है पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है तो उस पॉजिटिव एग्जिस्टेंस जिसको हम अदरवाइज ही कह सकते हैं संसार बना चेतन लोग दिखे जीव जंतु दिखे बाहरी संसार भीतरी संसार लेकिन हम अंतरिक्ष को भूल जाते हैं अंतरिक्ष का हम ना तो परसेप्शन कर पाते हैं परस्यू भी नहीं कर पाते हम अंतरिक्ष का अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अंतरिक्ष का अस्तित्व है और अंतरिक्ष का अस्तित्व ही न है बल्कि अंतरिक्ष का स्वामी इसलिए पांच क्रिएशन है संसार के पांच हिस्से हैं और पांचों में सर्वोच्चता शिव की है भीतरी संसार बाहरी संसार ध्वनि का संसार यानी द वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन वर्ल्ड ऑफ परसीवर्स द वर्ल्ड ऑफ परसीूड इसका अलावा स्पेस इस एंड एग्जिस्टेंस इन पांचों स्थितियों का स्वामी शिव है पांचों स्थितियां जब हमको समझ में आती है तो हमको इस बार संसार में ऐसा कुछ भी क्रिएशन में नहीं समझ में आता है कि जो शिव नहीं है एक लाइन में बोल सकते हैं कि सब कुछ शिव है लेकिन फिर भी हमारी समझ गहरी नहीं हो पाती सब कुछ शिव है सब कुछ शिव है हम बोल रहे इस समझ को ठीक आयाम देने के लिए त्रिक शास्त्री बोलते हैं कि ये पांच तरह के क्रिएशन है और पांचों क्रिएशन में उसका स्वामी शिव अब फिर एक यहां पर एक अंतर्गत एक हमारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं पर यहां कि हम एक शब्द को बार बार बोलते हैं है ना? अनपैरल इसकी कांसेप्ट को जिसे अभी हमने पढ़ा था या समझा था जिसे कि जिस क्षण रत्नावली ने उनको बोला वो स्तब्ध रह गए और वो स्तब्धता क्षण भर की उस क्षण का कोई विस्तार नहीं था बस एक क्षण जब भाव की दिशा ठहर थे, गई संसार की तरफ उनका जो भहाव था वो ठहर गया और पलटा पलटा वह आनंद की दशा थी थे, लेकिन ठहरना अनुत्तर दशा थी ऐसे ही जब शिव इस संसार को बनाने का उपक्रम करता है तो पहले ही क्षण उसके हृदय में एक गांठ पड़ती है और ये हृदय में गांठें पड़ती ही चली जाती हैं आप जब भी जीव बन जाते हैं आप कभी ऐसा बता देंगे कि आपकी उलझनें समाप्त तो हो होगी हृदय में गांठ बनती ही चली जाती है। वास्तव में ग्रंथिहीन हृदय तभी होता है जब फिर से शिवस्वरूपता प्राप्त होती जब तक शिवस्वरूपता प्राप्त नहीं हो जाती जब तक हृदय ग्रंथिहीन नहीं हो पाता जब तक हृदय में गांठ बनती ही चली जाती यानी हम इसको फिर उदाहरण से समझते हैं आज आपको एक ऑफिस में काम करना है कंपलसरी काम एक रिपोर्ट तैयार करनी है तो ये एक प्रश्न है ये ग्रंथी है आपके हृदय में ये ग्रंथी प्रबल होती चली जाती है जैसे आप ऑफिस में जाते हो और वो काम कर देते हो कंप्लीट ऐसा लगता है ना आपने सिर पे से वजन हटा तो वो ग्रंथी समाप्त हो गई तो प्रथम स्थिति को बोलते हैं प्रश्न और दूसरी स्थिति को बोलते हैं उत्तर तो यह जीवन प्रश्न उत्तरों का सिलसिला है एक ग्रंथी है जो प्रश्न है और एक उसका उत्तर है माया लगातार आपके हृदय में गांठें पैदा करती जाती आप सोचोगे ये कर लो बस प्रबलता से यही करना है हमको आगे और कुछ सोचने रहा है जब तक मैं ना तो कोई पढ़ाई करूंगा ना आध्यात्मक करूंगा ना मंदिर जाऊंगा कुछ तो पहले यही करना है मेरा बहुत जरूरी काम और जैसे ही उसको करते हैं वो ग्रंथी समाप्त होती है क्षणभर को ऐसा लगता है उत्तर मिल गया लेकिन फिर एक नया प्रश्न उसी जगह से जन्म लेना शुरू कर देता है तो ग्रंथी वाला हृदय तो प्रथम ओरिजिनल ग्रंथी या मूल ग्रंथी वो थी जब प्रथम कंपन हुआ शिव के हृदय में कि मैं संसार बनाऊं इसको ग्रंथि को हम ऐसे और समझ सकते हैं कि ग्रंथि एक अपूर्ण इच्छा के रूप में स्थित हुई अपूर्ण इच्छा शिव की जैसे ही इच्छा हुई कि मैं ब्रह्मांड का निर्माण करूं उसके हृदय में ग्रंथि पड़ गए कि मेरे को आप इस संसार को बनाना है तुलसीदास जी जैसे ही बैठे गंगा किनारे कि मेरे को आप राम जी की भक्ति करना है और उसकी जीवनी लिखना है तो उनके हृदय में एक ग्रंथि पड़ गई थी और उसका उत्तर वो रामायण या रामचरितमानस जो उन्होंने लिख दी ये उसका उत्तर था तो ये प्रश्न उत्तर का क्रम प्रश्न संसार की तरफ ले जाता है उत्तर क्षणिक शांति देता है लेकिन नया प्रश्न फिर हमको वापस संसार के दिशा में ले जाता है इसको बोलते हैं हृदय ग्रंथियां ये हृदय ग्रंथियां प्रश्न उत्तर की तरह हमारे जीवन में लगातार चलती हम एक तात्कालिक प्रश्न को लेकर चलते हैं कि हमको ये काम करना है और उस तात्कालिक काम के साथ एक तात्कालिक समाधान खोजते हैं उस तात्कालिक समाधान को हम तात्कालिक उत्तर बोल सकते हैं। इसलिए प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए हमारी जिंदगी आगे बढ़ते चली जाती तो मूल ग्रंथ थी जब शिव ने इस ब्रह्मांड को क्रिएट करने की कल्पना की और संसार के क्रिएशन के साथ ही एक प्रश्न का उत्तर वो बनता चला गया लेकिन उसमें एक ग्रंथि से हजारों और हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों अरबों अनगिनत ग्रंथियां हर हृदय में हर कोने में हर जगह एक ग्रंथी अब हम इसके एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ आया कि हम इस ब्रह्मांड को आज अपन कोशिशें करेंगे कि अभी और अपने पास 10-15 मिनट का समय है कि हम इस मात्रा का बोध को ठीक से आज ही समझ लें ताकि फिर हम आगे, अपने आगे की यात्रा इसमें शुरू करें इस मातृका के अनुभव को जैसा चंदन भैया बता रहे थे कि कैसे हम उसको अपने हृदय में संभाल कर रखें कैसे उस अनुभव को वास्तविक जीवन में उपयोग करके रख सकें उसके लिए शास्त्रों में कुछ मंत्र हैं। मंत्र का मतलब होता है जो मंत्र मन, मन को मुक्त कर दे इन ग्रंथियों से गठानों से मुक्त कर दे अभी जिन गठानों की हम बात कर रहे हैं उन ग्रंथियों से मुक्त करने वाले ही मंत्र हैं त्र का मतलब होता है त्राण जो मुक्त कर दे गांठ खोल दे किसकी गांठ खोल दे मन की गांठ खोल दे वो मंत्र है मंत्र की परिभाषा है मन की गांठ खोलने वाले उपकरण लेकिन इन उपकरणों का उपयोग तभी हो सकता है जब उपयोगकर्ता की योग्यता हो जैसे बंदूक का उपयोग तभी हो सकता है जब बंदूक चलाते आते हो वरना बंदूक खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती है तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें जो त्रिक शास्त्र का सर्वोत्तम मंत्र है वो है अहम ये बना है अ अनुत्तर शक्ति ह, शक्ति। ये क्या है ब्रह्मांड की रचना की पूर्णता है। ब्रह्मांड की रचना की समापन है हमें. अ से शुरू हुई थी कहानी हाँ पर जाके समाप्त हुए और चूंकि अ और ह हाँ को अगर हम जोड़ें तो जुड़ते नहीं है इसलिए हम विसर्ग का सहारा लेते हैं अब विसर्ग में रहस्य है कि विसर्ग में पूरा अनिर्मित ब्रह्मांड छिपा हुआ है विसर्ग सोने के डले की तरह है जिसमें सब आभूषण छिपे हुए हैं अभी उसमें से कोई आभूषण नहीं बना है, लेकिन हर आभूषण उससे बन सकता है विसर्ग वो स्थिति है जब तुलसीदास जी पेन लेके बैठे थे कागज लेके बैठे थे उसमें वो अभी तक कोई सा भी चौपाई नहीं लिखी गई लेकिन कोई सी भी चौपाई लिख सकते थे उनके पास पूरी स्वतंत्रता थी क्या लिखना अभी कुछ भी लिखा नहीं गया था वो स्थिति है अम की अनुस्वार की तो उस बिंदु को साथ में हम लेते यानी अब क्या हो गया शिव शक्ति और वो संसार हमारे एक साथ अनुभव में आएगा अ से शिव अनुभव में आएगा ह से शक्ति अनुभव में आएगी और अनुस्वार से ये ब्रह्मांड की जड़ अनुभव में आएगी ब्रह्मांड की रूट इसलिए हम तीनों चीजों को जब एक साथ अनुभव करते हैं तो इस हिंदू शास्त्र में बोलते हैं प्रत्याहार अने प्रत्याहार यानी पुनर्ग्रास कर लेना जो भिन्नता है उस भिन्नता में अभिन्नता को खोज लेना यानी सारे सोने सोरे सारे गहनों के बीच में सोने का आकलन कर लेना वही है वास्तविक प्रत्याहार तो प्रत्याहार में हम जैसे लक्ष्मण जी महाराज बड़े सीधी भाषा में समझाते हैं आरंभ को लो अंत को लो और दोनों को मिला दो इसका नाम है प्रत्याहार इसके द्वारा हमारे हृदय में उस पूरे ब्रह्मांड का खाका एक साथ बैठ जाएगा क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है अद्वैत का ज्ञान अद्वैत का एहसास सब कुछ एक है ये पांच तरह की क्रिएशन अभी अपन ने बात करी जिसके सर्वोच्चता शिव में है ये पांचों क्रिएशन भिन्न भिन भिन्न नहीं है ये सोने चांदी की पांच दुकान हो सकती है गांव में पांचों के अंदर सोना एक ही खदान से उसमें अलग अलग तरह के गहने हो सकते हैं अलग अलग तरह की सील लगी हो सकती है लेकिन उनमें जो सोना है वो एक ही धरती से आया कोई अलग अलग दो धरतियां नहीं जिससे सोना है एक ही धरती से सोना है इस तरह ये अभिन्नता का एहसास प्रत्याहार से होता है ऐसे ही भीतरी संसार और बाहरी संसार को तो जब मिलाना चाहते हैं तो एक जटिल तरीका बताया गया, जिसको बोलते हैं कि जब तक कि कोई तुम पर गुरु कृपा ना हो आसानी से समझ में नहीं आता फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कहते हैं कि प्रमात्रता का निकाल लो उसको निचोड़ लो उसका रस निकाल लो प्रमात्रता यानी मैं कौन हूं मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है उस अस्तित्व को समझ लें उसका सार समझ में आ जाए और उस सार को प्रमेता में मिला दें यानी मैं अपने अस्तित्व को इस बाहरी संसार के अस्तित्व में विसर्जित कर लू एकदम आसानी से नहीं समझ में आती इसी बात लेकिन मैं इतना तो समझ सकता हूं कि मैं अपने सार को समझ लूं कि मैं क्या हूं इतना हम चूंकि इतने समय से समझते आए हैं इतना तो समझते हैं कि ये शरीर में नहीं हूँ मन में नहीं हूँ ये बुद्धि मैं नहीं ये अहंकार में नहीं ये मेरा ज्ञान मेरी डिग्री मेरा मकान मेरी दुकान मेरी धन दौलत ये मैं नहीं मैं इस सब से जुदा इन सब के पीछे खड़ा हुआ इन सब का मालिक उस प्रमात्र स्वरूप हूं और इस प्रमात्रता को मैं अब इस प्रमेयता में मिला देता हूं उस प्रमेयता में मेरा शरीर भी आ गया और सबके शरीर आ गए और सारा ब्रह्म और प्रमेयता से प्रमेयता को निचोड़ लें या प्रमेयता का सार समझ लें कि प्रमेयता क्या है उसका सार समझ में आ जैसे हमको अपना सार समझ में आ गया मेरा सार समझ में आ जाए वैसे फिर सबका सार समझ में आ जाए कि इस प्रमेता का सार क्या है और उसको हम निचली प्रमेता में मिलाते हैं। अब यहां देखें क सबसे निचली प्रमेता है क जो है पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती जो पंच पंचमहाभूत है जो अलुत्तर शक्ति से बनाए और स जो सदाशिव स्थिति है लेकिन फिर भी प्रमेयता है क्योंकि वो शिव से नीचे आ गई तो क को स से मिलाते हैं अब यहां पर क्या हुआ प्रमेयता को प्रमेयता से मिलाया एक उच्चतर प्रमेयता को निमृत्तर प्रमेयता से मिलाया तो ये क्या बना जोड़ शक्ति से शक्ति का जोड़ और इस जोड़ को अब चूंकि कम है हमने इस पृथ्वी में प्रमेता में पहले ही अपना प्रमात्रता मिला दी थी इस पृथ्वी में हमने अपनी प्रमात्रता मिला दी थी इसलिए क जो है मिश्रण है प्रमात्रता का और प्रमेयता का और इस क को निचली प्रमेयता में मिलाया मिलायानी उसमें प्रमेयता कम है शिव के अधिक करीब है जो है सदाशिव और इस सदाशिव से जब दो को मिलाते हैं तो एक अक्षर बनता है संयुक्त अक्षर जिसको बोलते हैं क्षे अक्षर हम पढ़ते हैं क्षत्रिय के रूप में पढ़ते हैं कक्षा में पढ़ते हैं कक्ष के रूप में पढ़ते हैं क्ष तो एक क और स से मिलके बनता है क्ष इसमें शिव की शक्तियां हैं शिव स्वयं नहीं है शिव की शक्तियों ने शक्ति से शक्ति से मिलके बनाया वास्तव में ब्रह्मांड की रचना ऐसी ही है शक्ति और शक्ति का मिलन से बना शिव ने स्वयं इन शक्तियों को अधिकार दिया एक टीम बना दी क्रिया शक्ति की उस क्रिया शक्ति से संसार बना वो स्वयं इससे निर्लिप्त रहा अब उसी से सब कुछ बना लेकिन उसके बावजूद वो अनाश्रित शिव बना रहा उस पर आश्रित नहीं था वह संसार पर आश्रित नहीं था संसार उस पर आश्रित था लेकिन वो संसार पर आश्रित नहीं था वो अनाश्रित था तो उस अनाश्रित शिव ने शक्तियों को ही अधिकार दिया संसार बनाने का माया बनाने का संसार चलाने का तो ये रहस्य क्ष नाम के मंत्र में छिपा है तो जहां हम देखते हैं क्ष तो हमारे दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि शक्ति और शक्ति ने मिलकर ये ब्रह्मांड बना है शिव उसके बावजूद लिप्त नहीं है उसमें बावजूद इसके कि शिव से ही सब कुछ बना है शिव उससे फिर भी निर्लिप्त है वो उस पर आधारित नहीं शिव पर सब कुछ ब्रह्मांड आधारित है लेकिन शिव किसी पर आधारित नहीं इसलिए उसको ना अनाश्रित शिव बोलते और जब ब्रह्मांड नहीं बना होता है जब वो सारे ब्रह्मांड को अपने आप में समेट लेता है शून्य स्थिति में आ जाता है उसको माहेश्वर शिव बोलते वो स्थिति माहेश्वर शिव की है जब वो सारा ब्रह्मांड अपने आप में समेट लिया और कोई क्रिएशन नहीं है और उसके बाद में फिर वो नए सिरे से क्रिएशन करता है जैसे मान लो दुकान के सारे के सारे गहने और गला दिए कि अब हम नए सिरे से दूसरे गहने बनाएंगे फैशन बदल गई सब तो उस स्थिति में उसने सारे सारे गहने गला के सोना बना दिए वो स्थिति फिर मूल स्वरूप में आ जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं माहेश्वर शिव क्या वो एक ऐसी स्थिति में है जब वो फिर से इस ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते तो हमने अभी एक सूत्र पढ़ा अहम अहम विमर्श सर्वोच्च मंत्र है हमको अह और अनुस्वार अगर समझ में आता है तो ये पूरा क्रिएशन एक साथ समझ में आ जाता है कि इसी से सब ये निकला हुआ है फिर इसको समझने के लिए एक जो ध्यानस्थ योगी होते हैं वो बोलते हैं कि मूल तीन अक्षरों से सारे अक्षर निकले लेकिन इन सब के पीछे महत्व तो एक ही है कि हमारे दिल में एक बात स्थिर हो जाए इतनी भिन्नता के बावजूद शिव निर्लिप्त है सदा क्रियाशील है वो सबका आधार है वो किसी पर आधारित नहीं है और सब कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शिव का ही विस्तार है आपकी अपनी सत्ता शिव सत्ता से अलग नहीं है अलग हो भी नहीं सकती हम दर्शक हो नहीं सकते हम शिव ही हैं अनुभव करता ही है आग। आग। हम शिव का अनुभव स्वयं में कर सकते हैं शिव का अनुभव बाहर भी कर सकते हैं शिव का नोट भीतर भी कर सकते हैं बाहर जो दिखता है वह शिव भीतर है शिव दो संसार हैं, दो संसार क्रिएटेड, रिलेटेड जिसको हम विसर्ग से प्रतिनिधित्व करते हैं विसर्ग अह उसके दो बिंदु हैं विसर्ग के एक बिंदुए भीतरी संसार का एक बिंदुए बाहरी संसार का इन पूरों को एक साथ अनुभव करना है तो हमारे पास अहम विमर्श नामक शब्द है इसके अलावा एक और मंत्र होता है सौ मंत्र स औ, और विसर्ग सौ मंत्र एक है सोहम मंत्र यह मंत्र हमको समग्रता या अनडिफ्रेंशिएटेड टोटलिटी का एहसास करवाते हैं गुरुदेव कहते हैं कि इन मंत्रों के जाप से कुछ नहीं होता इन सब का आरंभ में जाप भले करो लेकिन इन मंत्रों का अनुभव करना जरूरी इन मंत्रों को जाप करने से ज्यादा महत्व नहीं इन मंत्रों का अनुभव करना जरूरी सोहम मंत्र में सदाशिव स्थिति है शक्ति है और अनक्रिएटेड Un यूनिवर्स तीनों है सह और अनुस्वार तीनों उसमें स्वहम मंत्र में है और सोहम मंत्र का जाप नहीं होता परंत सोहम मंत्र का अनुभव होता है जब हम इस मंत्र का अनुभव करते हैं तो हमें पाते हैं कि समस्त क्रिएशन का केंद्र हमारी अपनी स्वयं की चेतना क्योंकि तो हम जैसे जैसे अपनी चेतना के स्तर ऊपर उठाएंगे तो अब हम यूनिवर्सल कॉन्शसनेस या सर्वोच्च चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सकते मातृका का जो वर्णन है ऐसे आसानी से समझ में आएगा लेकिन इसका अनुभव हमको धीरे दीर धीरे प्रयास के द्वारा ही समझ में आ पाएगा हम बार बार इसका अध्ययन करेंगे बार बार इसको समझने की कोशिश करेंगे अहम विमर्श क्या है स्वहम मंत्र क्या है क्षय मंत्र क्या है तो हमको धीमे धीमे इसका एहसास होता है कि इन सबके बीच में एक भिन्नता के बीच में एक अभिन्न कड़ी है और वो अभिन्न कड़ी शिव है अभी हमने इतने सब तरह तरह से पढ़ा कि पांच तरह का क्रिएशन है पचास तरह के अक्षर हैं भीतरी संसार है बाहरी संसार है ध्वनि का संसार है निर्वाध का संसार है चेतना का संसार इन सब के बीच भी एक कड़ी है एक सर्वोच्चता है जहां से सब कुछ निकला है वो भी शिव है और इनको हम अपने अनुभव में कैसा ले सकें वो मंत्र है उनको एक साथ हम कैसे अनुभव में ले वही मंत्र कहलाते हैं वही हमारे मन को इस दुविधाओं से ग्रंथियों से मुक्त कर सकते ग्रंथियां प्रश्न है और एक अधूरी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करना उसका उत्तर है आपको ऑफिस में जाकर कोई काम करना है एक ग्रंथी है वो काम कर दो ये उसका उत्तर है तो ये प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला लगातार आपके मन को बांध रखती है संसार में और इनको मन को अगर कोई संसार से छुड़ाता है त्राण देता है तो उसका नाम है मंत्र और वही आपके मन को मुक्ति देता है, उन्हीं का नाम है मंत्र तो यहां पर सर्वोच्च मंत्र है अहम विमर्श बस यहां पर हमको ध्यान रखना है बाकी मंत्र इससे छोटे हैं अगर सर्वोच्च मंत्र है तो अहम विमर्श ये शिव का अनुभव है हम फिर स्मरण रखें कि हमारे त्रिकास्त्र के सर्वोच्च प्रार्थना है कि हे शिव हमें वो दृष्टि दे दे जिससे तू संसार को देखता है याने तू संसार को देखता है स्वयं के विस्तार के रूप में अहम उसका मंत्र है शिव का मंत्र है अहम जैसे हमने पढ़ा था सदाशिव का मंत्र है अहम इदम् ईश्वर का मंत्र है इदम् अहम इदम इदम। शुद्ध विद्या का मंत्र है इदम इदम अहम अहम यह, यह है और मैं मैं हूं दोनों स्रोत एक है लेकिन तुम तुम हो मैं मैं हूं क्योंकि भिन्नता स्पष्ट है विशुद्ध विद्या में ईश्वर स्थिति में वो जानता है कि इदम अहम सब कुछ है भिन्नता दिखाई दे रही है लेकिन मेरा ही विस्तार है उससे उच्च स्थिति सदाशिव की है जिस स्थिति में वो कहता है कि अहम इदम उसको सब कुछ बाहरी क्रिएशन अपने स्वयं के रूप में दिखाई देता है दोनों में थोड़ा सा फासला है और शिव का अनुभव है अहम इदम नाम की कोई चीज है ही नहीं उसमें और वो अहम विमर्श सर्वोच्च मंत्र है तो ये हमारा मात्र का चक्र का अध्ययन एक बार का पूरा हो जाता है इसमें वैसे मात्र का चक्र का अध्ययन कितना भी करो कम है और अवसर आएंगे हम इनको फिर से रिपीट करेंगे जरूर मात्र का चक्र को क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कोशिश करेंगे इनको समझने की अगर इच्छा होगी तो अपन इन पर और फिर से भी चर्चा कर सकते हैं इसमें तंत्रालोक में परातृषिका है सब में, में मात्र का के बारे में विस्तार से दिया हुआ है और शिव सूत्र में जो एक सूत्र है मात्र का बोध संबोध है उसी के अंतर्गत अभी अपन ये आज पढ़ते हैं वैसे अपनी योजना के अनुसार अब आठवें सूत्र से अगली बार अपन पढ़ाई शुरू करेंगे इसके आगे के सूत्रों की है ना तथापि जहां कहीं हृदय में इच्छा होगी सबकी हम एक बार मात्रका के बारे में फिर से समझने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड का धारण है आधार है पूरी मात्रका इस ब्रह्मांड का आधार है और ये जो इतनी सारी भिन्नता दिखाई दे रही है वो सारा क्रिएशन इस मात्रिका में हम मात्रका को पहले हम बचपन में पढ़ते हैं तो खाली रटने के नाम से पढ़ते हैं लेकिन उसका रहस्य हमको तभी समझ में आता है जब हम इनके रहस्य को जानते हैं समझते हैं और रहस्य को जानने से हृदय में एक आत्मविश्वास दृढ़ता एक आनंद इस सब की सृष्टि होती है अनुत्तर वो है जहां सारी संभावनाएं छिपी हैं आनंद वो है जहां उस संभावनाओं को मूर्त रूप दिए जाने के लिए संकल्प है यानी जब वो क्षमताएं बाहर आने, आने लगती हैं तो आनंद का सर्जन होता है जब वो क्षमताएं आकी जाती हैं तो आनंद का सर्जन होता है और जब मात्र अस्तित्वगत चेतना की उपस्थिति होती है होश में पूरी जागरूकता के साथ तो वह अनुत्तर शब्द एक शब्द बस एक मिनट में समझ लेते हैं उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और वो शब्द है अकुल वो है अनडिफ्रेंशिएटेड टोटल उसी को समझने के लिए हम ये मंत्रों का उपयोग जैसे हमने बताया था अभी तुलसीदास जी वाले उदाहरण में कि तुलसीदास जी ने कागज पेन लेके बढ़ गया अभी एक भी चौपाई लिखी नहीं गई लेकिन सारी चौपाइयां उनके भीतर अभिन्न रूप में छिपी अभी तुलसीदास जी में है और रामचरित मानस में कोई फर्क नहीं है तुलसीदास जी के अंदर सारे रामचरित समाई हुई है यानी वो टोटेलिटी में समाई हुई है अपने समग्रता से समाई हुई है अंदर अभी एक भी चीज बाहर नहीं आई वो स्थिति है अकुल की टोटली अनडिफ्रेंशिएटेड टोटलिटी की वो स्थिति होती है अनुस्वार में जब सब कुछ बना लेकिन कुछ भी बना हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है सब कुछ उसके अंदर है ये वैसी है जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी जिसमें संभावना सब छिपी है ये कुछ भी कर सकती है जैसे एक आसमान पे एक मण भर का वजन लटका हो तो किसी की जान भी ले सकता है या उसका हम सही उपयोग करके कुछ उससे हम अपना काम भी निक, निकाल सकते वो एक पोटेंशियल एनर्जी है या संभावित ऊर्जा। जाए ऐसे ही जिसमें अभी संभावनाएं छिपी हैं प्रकट कुछ भी नहीं है। वही है अकुल तो आज के लिए इतना पर्याप्त है